भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अकारण करुण निखिलकोटि ब्रह्मांड अधिनायक अनंत अनंत कंदर प्रदलन श्री रघुनंदन रामचंद्र जी का मंगलमय विवाह संस्कार संपन्न हो गया और इसको सभी ने कहा सारे भुवन में उत्साह परिपूर्ण हो गया भरी भुवन रहा उछाह भरी भुवन रहा उछाह राम विवाह भा सब ही कहा बोलिए राम विवाह भा सब ही कहा राम विवाह सब ही कहा सबने कहे बड़ा अवर्णनीय महोत्सव है एक बहुत मंगलमय प्रसंग आ रहा है गुरुओं का कितना सत्कार था कितना सम्मान था उनके वाणी के प्रति कितना समर्पण का भाव था इधर ब्याह हो रहा है इधर श्री महर्षि विश्वामित्र श्री सतानंद जी महाराज आथर बणी महात्मा श्री वशिष्ठ जी ये सब के सब एक राय कर लिए नसी दशरथ को मालूम है और नसी जनक को मालूम ब्याह बात हो गई, क्या ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जी के लिए तो श्री जनक जी ने स्वयं प्रार्थना की कि महाराज राम जी का विवाह तो श्री सीता जी से हो गई मेरी एक पुत्री है और सत्री उसका विवाह लक्ष्मण के साथ है। उसको श्री विश्वामित्र ने स्वीकार किया वहां भी मुनि का ही महत्व अब गोस्वामी जी के अनुसार तीनों पुत्रियों का विवाह कहे हो जाए दो कुत की कन्याएं हैं और दूसरी जनकराज की एक जनकराज की है हो जाए तीनों का विवाह मुनियों ने आपस में निर्णय कर लिया निश्चित अब कहे कौन तो कहे आप कहिए कहे आप कहिए विश्वामित्र ने कहा देखो हम तो इधर के भी हैं, उधर के भी हैं हमारी तो कोई बात नहीं है श्री सतानंद जी ने कहा हम लड़की पक्ष वाले हैं हमारी बात का असर ज्यादा नहीं होगा हम लोग सब अधिकृत कर रहे हैं महात्मा वशिष्ठ तब जन कपाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवार मांडवी श्रुतिकीर उर्मिला श्री मांडवी जी श्री श्रुद कीर्ति जी और श्री उर्मिला जी हमने कल बताया था मुझे स्मरण नहीं आ रहा है बताया जरूर होगा उर्मिला जी का भी तो सीता जी ने पहले ही निश्चित कर लिया है अगर नहीं बताया है तो फिर बताएंगे आज तो नहीं बताएंगे तीनों देवियां मांडवी सूचकीर्ति और उर्मिला इन तीनों का भी ब्याह उसी आनंद के साथ उसी उत्साह के साथ उसी प्रकार की सामग्रियों के साथ संपन्न हो गया चारों जसी रघुवीर ब्याह सकल विवाह संपन्न हो गया श्री जनक राज महाराज आज विनती कर रहे हैं इन्होंने दो बार विनती करने का प्रयास किया है जनक जी एक बार असफल हो गए और एक बार सफल हो कन्यादान के प्रसंग में जब कन्यादान दिया तो राम जी से प्रार्थना करना चाहती थी राम जी से विलय करना चाहती थी लेकिन वहां विलय करने में असफल हो गए कन्यादान दे रही थी एक ज्ञान ऐसा है जो आंसू के जल में दिया जाता है कठोर से कठोर कोमल कठोर से कठोर हृदय का पिता भी यदि संकल्प के मंत्रों का ज्ञान है संकल्प का ज्ञान है कन्यादान के मंत्रों का ज्ञान है तो रोई बिना नहीं रह सकता श्री जनक राज विनय करना चाहते थे श्री राम जी की लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं क्यों कर विदेह कि देह मूर्ति सांवरी नहीं, नहीं बिनय कर पाए होम ठ जोरी हो ना लाजी भावरी नहीं हो पाई लेकिन आज चक्रवर्ती जी से प्रार्थना कर रहे हैं और दोनों श्री जनक जी महाराज और उनके भैया कुशकेश महाराज दोनों हाथ जोड़ के खड़े कहते हैं राजन आज तक हम ज्ञान में बड़े थे योग में बड़े थे त्याग में बड़े थे लेकिन आज तो हम सब प्रकार से बड़े हो गए। संबंध राजन रावरी हम बड़े अब सब विधि भय एक, एक अक्षरों पर मैं जहां जोड़ दे रहा हूं उसको विचार करने वाला है संबंध राजन रावरी हम बड़े अब अब सब विधि भय हमारी कोई कमी भी रही होगी तो का। सारी कमी आपके संबंध से पूर्ण होगी श्री राम जी अब बढ़े सब विधि भय और आगे आगे की एक लाइन ऐसी है एक पंक्ति ऐसी है जिसको कोई अनुभवी पिता का कन्या का पिता ही उसके उसके उसके अंतर्गत रहस्य को समझ सकता है श्री जनक कहते हैं श्री सीता मांडवी उर्मिला सूर्य चारों खड़ी श्री जनक अंगुल्या निर्देश करते हुए कहते हैं दारिका ये दारिका ये, ये मेरी मेरी, मेरी, ये मेरी बेटिया है ये दारिका जिनको हमने लाड़ से लड़ाया है ये का, इनको आप अपनी कि बना लीजिए ये दारिका परिचारिका करी ये दारिका परिचारिका करी पाल भी करुणामयी धन्य श्री जनक इनसे बढ़कर भाग्यशाली दुनिया में कौन हो सकता है अपराध अब, अब आगे इस प्रसंग को मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं श्री चारों सरकार को चारों दुलनों को सखियां कोहबर में ले जाती है कोहबर चली कोहबर लई कई अभी कोहबर का प्रसंग रसिकों का कंठहार है इसके ऊपर रसिकों ने बहुत कुछ लिखा है और कुछ हमें याद भी है लेकिन हम वर्णन नहीं करेंगे प्रणाम करेंगे केवल एक दोहा तो जरूर कहेंगे कि पुनि पुनि राम चितवसीय सकुचति मन सकुचैन बड़ा गंभीर दोहा है पुनिरा मि चितवसीय सकुचति मन सकुचैन हरत मनोहर छेम पियासे प्रेम पियान यही तो प्रेम है रघुनंदन सामने है फिर भी प्रेम पिया से अगर इस दुआ को लगाना हो तो इस दुआ को लगाओ कि महू सनीह सकोच बस सनमुख कहू न बहन दर्शन तृप्त नया जू लगी प्रेम पिया सियाराम जी बड़ा मंगलमय दुआ है भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार वर्णन है बहुत सुंदर और श्रृंगार वर्णन में जो सबसे बढ़िया वर्णन है जो शुरू में और आखिर में बता दे रहा हूं बीच का आप समझ लो आदिर शुरू में बता रहा हूं शुरू में क्या है शुरू में श्री चरणों का ये पूरा दूल्हा बेश का वर्णन है शुरू में चरणों का वर्णन है चरण कैसे है जावक जुत पद कमल सुहाये भगवान के श्री चरणों में महावर लगा हुआ है हावर समझते हैं? बहुत नहीं समझते नहीं जी जावक जुत रंग होता है विशेष प्रकार का और उसी चरणों में लगाया जाता है जावक लिपट जाता है हो श्री चरण के श्री चरण के जो रेसे हैं और रंग वो दोनों एक एकम एक हो जाते हैं जावक जूत पद कमल सुहाई बड़े बड़े संत हमने सुना है महाराज वो अभिलाषा करते हैं कामना करते हैं स्वामी हमको ब्राह्मण मत बनाओ जोगी मत बनाओ जती मत बनाओ हमको क्या बनाओ हमको अपने चरण कमलों का महावर बना दो हमको अपने चरण कमलों का महावर ये इस बरदान इस बरदान का महत्व सामान्य लोग नहीं समझ सकते विशेष लोग भी नहीं समझ सकते कोई भीगा हुआ संत समझ सकता है कि पद कमल मुनि मन महत्व कोई मुनियों ने बड़े दिन तपस्या तो की बड़े दिन तपस्या तो की और तपस्या करने के बाद जब साकेताधीश प्रसन्न हुए तो कहे वरदान मांगो महात्माओं तो कहे हम एक वरदान चाहते हैं स्वामी कहें क्या कि आप हमसे लिपट करके रो आप हमसे लिपट करके रो आपके समझ में आएगा इस बरदान का रहस्य आप हमसे लिपट करके रो भगवान सजल नेत्र मुस्करा पड़े खैर मैं आप संतो इसके लिए और तपस्या करनी पड़ेगी कर लेंगे कि जड़ बनना पड़ेगा क्या बन जाएंगे कामना सिर्फ यह है कि आप हमसे लिपट के रो ये सब के सब जाकर के दन कारण्य के वृक्ष बने और भगवान कहते हैं रे रे पर्वत स्था गिरी गहन लता वायुना बीजमान्या कुलात्मा दशरथन योक शुक्रेण दगदा भगवान अविरल सुधारा प्रवाहित करते हुए इन वृक्षों से मिलकर के लिपट करके रो रहे वृक्षों ने अपनी साधना को सफल लिया। समझ में आएगा ये वरदान ये समझ में आने वाला वरदान नहीं है मैंने भूल की जो मैंने छेड़ दिया राम जी जावक जुत पद कमल मुनि मन मधुप रहते अंत कर रहे हैं इस श्रृंगार का अंत कर रहे हैं खूब सजा रहे हैं गोस्वामी अंत कर रहे हैं वे, वे, वे, वे। सोहत मोर मनोहर माथी मोर धारी तो केवल राम ही हो सकती है सोहत मोर हम सूत्र कहेंगे व्याख्या नहीं करते सोहत मोर मनोहर माथी मोर आजकल तो मोर दिखाई नहीं पड़ता सेहरा दिखाई पड़ता है सेहरा मोर नहीं हो सकता मौर और है सेहरा और सुहत मौर मनोहर माथी अब बीच में पीली पीड़ित है सब कुछ है राम जी इस प्रकार भगवान के अब वहां पर एक झांकी केवल दूंगा कोहबर की कोबर की एक झांकी और खास झांकी एक लहकौरी लहकौर होता लहकौर तो लहकौर किसको कहते हैं दूल्हा दुल्हन के मुख में कुछ खिलाता है और दूल्हा के मुख में मुख में कुछ बतासा वगैरह डाल के खिलाती है इसको कहते हैं लहकौ। अब लहकौर है अब अब में दूल्हा स्वयं तो खिलाएगा नहीं नहीं तो लोग कहेंगे देखा कैसा दूल्हा अपने अपने खियावत लो तो स्वयं तो खिलाएगा नहीं अब दुल्हन भी स्वयं नहीं खिलाएगी लग जा लगेगी तो फिर दोनों के पास दो सहायक है लह गौरी सिखाओ लह गौरी सिखाओ राम ही। राम जी को तो श्री पार्वती जी सुंदर सखी का वेश धारण करके सिखा रही, लाल जी ऐसे ऐसी पवाइये ऐसी पवाइय लह गौरी सीता सीता जी, सीशीता जी के पास सरस्वती जी आ गई कह तो सी सन साध कहे, कहे। गौरी बोलती कम है राम जी जल्दी समझ जाते इसलिए कम बोलने वाले की जरूरत है और सरस्वती बोलती बहुत है गिरा मुखर तो सीता जी संकोच बस कम समझती है ये नहीं कि कम नहीं समझती नहीं समझती कम समझती है समझ करके भी थोड़ा संकोच ज्यादा कर तो सी देना रनिवासहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे अब जरा एक झाकी ले लिए बस विवाह से निकल रहा हूं एक झाकी सिर्फ जब श्री सरस्वती जी ने श्री राम जी से कहा किशोरी जी राम जी के मुख में ये दही मक्खन बतासा ये सब डाल दीजिए तो उन्होंने हाथ डाल स, ठाकुर जी के हाथ मुंह में खिलाने के लिए हाथ यो यो किया देखो यो इधर देखो मेरे आप यो किया और जो यो किया ना तो हाथ में कंगन था और उस कंगन में बहुत बड़ी मणि लगी हुई थी और उस मणि में ठाकुर का स्वरूप प्रतिबिंबित हो गया और जब ठाकुर का स्वरूप इसी में प्रसंग है देख लीजिए नीचे है जब ठाकुर का स्वरूप प्रतिबिंबित हो गया तो ठाकुर के दर्शन करने लग गई सरस्वती जी कहतीं खिलाओ वो सुन ही नहीं रही खिलाओ किशोरी सुन ही नहीं रही है खिलाओ किशोरी कि क्यों नहीं सुन रही है कि मणि मोह देखिय निज पानी मणि मोहते खियत मूरति स्वरूप निधान की निज पानी मणि मोहते खियत मूर्ति स्वरूप निधान की भुजबली चालुजी भुजबली क्यों विलोकन विरह भयवश जानकी चाल ये एक का अब इस को प्रणाम करके आ आ जाएं सब भाई, पिता, सब सब भाई भाई पिताजी अपने के के साथ के पास गए आनंद गया महाराज दशरथ जी के छाती चौड़ी हो गई महाराज अब बढ़िया अनेक प्रकार के व्यंजन बने हैं महाराज सबको बुलाया गया भोजन करने के लिए सब आ गए सब आ गए और इसमें क्या स्वागत है क्या सत्कार है क्या कहेंगे आपको तो प्रसंग आगे बढ़ाना है बस इतना ही सुन लो कि जनक अवध पति चरना शील सने नहीं वरना जनक श्री दशरथ जी के चरणों को स्वयं पखाड़ रहे सीलसनी लक्ष्मी निधि जल डालो झाली से लक्ष्मी निधि झाली से लक्ष्मी निधि जानक जी के भाई लक्ष्मी निधि जल डालो लक्ष्मी निधि जल डाल रहे हैं श्री जनक प्रक्षालन कर रहे हैं कसील है। अब ये शील स्नेह क्या है सील तो ये है कि बड़े धीरे धीरे पखड़ रहे हैं और स्नेह क्या है पर प्रसन्नता के आंसू मडते चले जा रहे हैं और उनसे पर प्रक्षालित हो रहा है सी भोजन करने लग गए राम जी भोजन करने लग गए अब भोजन हमने बताया सारे पकवान हैं पुण्य जवन आर भई बहु भांति सब सब भोजन है लेकिन महाराज जी अब जरा भोजन में देखें लोग कर क्या रहे हैं देख लें हम तो पढ़ रहे हैं, बढ़िया भोजन बन गया सब तैयार हो गया अच्छी तरह से पत्तल लगी हुई है सब कुछ पत्तल में पड़ा हुआ है लेकिन लोगों के हाथ पहले कहा जा रहे हैं सुपोदन अब सामान्य लोग सूपोदन का मतलब नहीं जान रहे हैं सूप माने होता है दाल ओदन में, ओदन में होता है ओदन माने होता है भाग सुपोदन माने राम जी क्या हो गया दाल भा सुपोदन में दाल भाग सब सब बोल पड़े महाराज अभी हम बताते हैं आपको सुपोदन ये सूप जो है ना ये इससे बढ़िया कोई पदार्थ ही नहीं है दाल से बढ़िया कोई पदार्थ हमसे एक संत ने कहा वृंदावन में महाराज हमारे यहाँ आपके योद्या जी की तरह से दाल भात नहीं परसा जाता हमारे यहाँ तो जब भंडारा होता है तो खूब बढ़िया पकौड़ी मालपुआ और ये ऐसा एक संत ने कहा संत ने कहा तो हमने हाथ वाह आपकी बराबरी हम कहा कर सकते हैं तो उनसे तो हमने कुछ नहीं कहा आज वो भी बैठे तो हम समय पागे व्यासपीठ पर तो वक्ता शहसाह होता है तो अब तो हम कहीं डालेंगे सुपोदल ये पूरी ये कचौड़ी ये मालपुआ ये खुरमा ये रसगुल्ला गुलाब जय क्या है? सारे व्यंजनों के राजा तो सूप महाराज है सूप महाराज पलायक ध्वम पलायक ध्वन भागो भागो रास्ता सात पलाय अरे हट अरे लड्डू अरे कचौड़ी अरे मालपुआ हटो भगव पलाय पलाय भगो भगो पलाय ध्वम पलाय ध्वम व्यंजन नायका अरे व्यंजन नायको भगो भगो क्यों क्या रहा कौन रह? आ रहा भूपो सूप समायाता दाल महाराज पर हार रहे हैं भूपो सूप समायाता अकेले नहीं आ रहे हैं हिंग सूपो अरे सूपोदल बढ़िया सू दाल पानी की तरह नहीं हो फायदा भले करती हो पानी वाली दाल लेकिन पानी की तरह नहीं बढ़िया आम काठी भी नहीं मारवाड़ियों की काठी दाल भी नहीं अरे सुन रहे न काठी और न पानी अब सूप अब आ गया अब सूप जब आया तब उसको भात से सारने के लिए कैसे करें तो क्या सूर भी सरा आप समझ गए अब बढ़िया गाय का पीला पीला महत्ता हुआ घी आ गया कि नहीं आ गया है? अरे आपके मस्तिष्क में आया कि नहीं आया सूर भी सरा दाल आ गई घी आ गया सुर भी प्रयोग किया है सूर्य मैंने गाय और सुर भी मैंने सुगंधी गाय का घी है रो भी महमा महमा महक रहा है अब पीला पीला, और ये महाराज जी जब चावल में दाल रखी गई और उसमें घी डाला गया और उसको यौ किया गया देख रहे आज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, है? और महाराज उसको जब यो किया गया जीव में पानी आया कि नहीं आया ना आया हो तो अब आ गई है मारा की सुपोदन सुर भी सरअपी सुपोदन सुर भी सुंदर स्वाद पुनीत क्षण हम हम ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं हजार हाँ ही नहीं अब राम जी की विवाह में नहीं हंसोगे तो हंसोगे क्यों यहाँ तो समझने के लिए बैठे हुए में पर अब इसके बाद भोजन कर रहे हैं कैसे पशु की तरह पशु की तरह भोजन करते हैं आजकल कर लोग महाराज आजकल के लोग ऐसा भोजन करते हैं देख करके हमको रोना आता है हाय रे भारतीय संस्कृति तेरा कहा जाकर के पतंग बहुजन आया आपसे सच कह रहा हूं देखा है, मैंने हजारों मार देखा चटनी परसी गई साग परसा गया जब तक पूरी सबका आबका तब तक चटनी और साग खत्म बोलो भैया है कि बात, अरे है कि नहीं जल्दी बोलो गृहस्थों हाथ उठा के बताओ है कि नहीं लेकिन ये संस्कृति का पतन जब सब भोजन आ जाए तब उसको देखो कहे तो वस्तु गोविंद में समर्पय उसके बाद पंच करी भोजन ला जीवन लागे पंच करी जीवन लागे पंच करी जीवन लागे पंच आज से कम से कम इतना तो सीख के यहां से जाओ कि भोजन बीच में पशु की तरह नहीं खाओ जब भोजन सारा आ जाए उसके बाद पंचकौल बहुत इसकी कई विधियां हैं पंचकौल की हम सस्ती से सस्ती विधि बता रहे हैं भोजन आ गया प्राण प्राणाय स्वाहा अपान स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पांच बार कर लिया जल पी लो कोई बात नहीं चलो थाट के साथ लगाओ तो इसमें लिखा है तो पंच करी जे वन लागे अब महाराज गालियां गा रही हैं मिथिलानिया गालियां गा रही हैं गारी गान सुनी अति अनुरागी असमय सुहावन और कैसे भर लय लय नाम पुरुष अरुणारी पुरुषों का नाम नारियों का नाम महाराज जी से पूछ लिए तो है पहले हाँ ये देवियां मिथिलियां बड़ी बुद्धिमती हैं महाराज मिथिला तो बुद्धि का खिजान है सरस्वती वहां निवास करती है ना तो ये मिथिलानियों ने पहले पूछ लिया है अभी तो मामा जी ने आपको बहुत सुनाया होगा और हमको आता भी नहीं हम सुनाएंगे भी नहीं लेकिन उसमें है क्या? कि जो मिथिलानियों कोई कोई विधि आती है तो कहती ये विधि नहीं होगी कह क्यों नहीं होगी तो कहते कि ये विधि करने के पहले अपने माई, माई का नाम बताओ अपने बहन का नाम बताओ ये विधि कह आग पैर दिया है ना माया बहिन कह नाम लिया हमको गाना नहीं आता तो रोना तो आता है गाना नहीं आता तो राम जी तो अब पहले पूछ लिया है सब ने मिथिला के इतने बढ़िया बढ़िया पद है महाराज मिथिला के भाव पर जो नरीज है वो भक्त नहीं भक्त नहीं मैं होश आवास में कह रहा हूं व्यासपीठ से कह रहा हूं क्या मिथिला का भाव है मिथिलानियां कहती हैं ये धनुष बाण हटाओ यहां से ये हमको नहीं चाहिए ये ये अयोध्या वालों को चाह अयोध्या चा, वालों की आकांक्षा होगी धनुष बाण की और जगह के लो, लोगों की होगी औ का धनु चाहिए पाहुन पाहुन और को तो धनुष चाहिए ये चाहिए और चाहिए और हम मिथिला वासियों को तो होठवा पर मुस्कान है ऐसा है क्या लाइन बोली मंद हम चाहिए पावन उठवापे मंद, मंद हे। तो वो मंद मंद मुस्कान जो है ये नाना राना मंद मंद मुस्कान जो है श्यार मंद मंद मुस्कान जो है यही क्या है ये जनकपुर वासियों का अभिष्ट ऐसी भक्ति ऐसी सरस भक्ति मिलेगी? हम इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं हमारे मन में जो भाव भाववारा कह रहा है, इसके बाद महाराज सबने भोजन किया। भोजन करने में एक बात तो हुई महाराज कि मिथिलानियों की बुद्धि पलट गई पलट गई बिल्कुल पलट गई क्या तो जाना गाड़ी देना चाहिए था दशरथ जी को और अवधेश को नाम बिसर गई सजनी अदेन लगी मिथिलेश गारी अब आप समझ गए ना अब छोड़ो इसको अब दे पान अब हाथ हाथ तो धुला करके सबसे पहली बात है देई पान पान खिला अरे बाबा जो पान नदी हम तो जब गृहस्थ थे तो हम कहा करते थे कि जो पान नदी उसके दरवाजे पर तुम तो थूकते ही <laughs> अरे पान के बिना क्या है महाराज पान के बिना शान नहीं पान के बिना शान नहीं है? क्या है दो पान चाहिए तो हर्ष कहते हैं दो पान चाहिए तांबूल द्वैम आसन चलवते लभते तो दो पान चाहिए दो पान दो पान बढ़िया ठाठ से मिल जाए देई पान पूजे जनक किसी को भी जब पवाना तो पान जरूर देना नहीं तो साधु है तो गौ लाछी दो देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज इस प्रकार से विवाह का प्रसंग समाप्त हुआ श्री जनक राज ने कौशल विशामित्र के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की अब महाराज जाना चाहते हैं श्री चक्रवर्ती जी बस इसके नीचे जाना ही है जाना चाहते हैं लेकिन जाने दे नहीं रहे से जाने दे नहीं रहे हम लोग हा जाने दे नहीं रहे हैं हम हमसे पूछो तो हम बताओ सच्ची बताऊ है आपसे इस सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले कौन है राम जी आप सब जानते हैं सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले कौन है राम जी हम तो कहते हैं राम जी जाना नहीं चाहते राम जी जाना नहीं चाहते ऐसी ससुराल छोड़कर करके कौन जाना चाहेगा ऐसी ससुराल छोड़कर के कौन जाना चाहेगा नहीं जाना चाहते राम जी और मिथिलावासी मिथिलावासी मिथिलासी मिथिला कहते हैं अब हम उनके भोजन कराया था पान खिलाया था पानी नहीं पिलाया था तो सर्वात्मा हा जी जाना नहीं चाहते हमसे तो मिथिलावासी कहते हैं कि, आ, कि राम जी गए ही नहीं हम आप हम कहते हैं आपकी भावना को प्रणाम है लेकिन हमारा समर्थन नहीं है अगर राम जी गए नहीं तो हम तो लोग अनाथ हो जाएंगे माए मर जाएंगे तो राम जी गए जरूर हाँ भगवान के अनेक रूप हैं एक रूप से मिथिला भी निवास कर लीजिए तो क्या हर्जा है कोई आपत्ति नहीं कोई नुकसान नहीं और आज भी महाराज आप आ, बहुत लोग इसमें हजारों लोग आश्चर्य से सुनेंगे मेरी बात लेकिन मैं सुना रहा हूं आज भी मिथिला में आज भी मिथिला में दूल्हे को लोग महीनों रोक करके रखते हैं महाराज सही है कि दूल्हे को महीनों अभी अभी अभी इस समय भी संप्रति दूल्हे को महीनों लोग रोक कर रखते हैं और लोग बताते हैं कि नित्य नया भोजन नित्य अभिनव आदर इस तरह से करके और बरात को तो विदा कर देते हैं। लेकिन को महीनों रखते ये अब वासी है महाराज ने श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन अब जाने दो अब भीतर समाचार आ गया अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जना सियाराम भय प्रेम बस सचिव सुनी बेप्र सभा सदराव अब एक सब बड़ा बढ़िया है कि सत्य गवन सुनी सब बिल खाने ये सत्य गमन कहने का भाव कि जा रहे जा रहे तो रोज होता था लेकिन संजा को कह देते दे थे, थे नहीं जा रहे लेकिन आज तो ये बात है कि सत्य गवन सुनी सब बिलखाने राम जी अब मानो और इसके बाद अब उस समय आ गया कि चलना ही है। अब प्रसंग है, अब प्रसंग इसको प्रणाम करेंगे क्योंकि आगे कथा नहीं बढ़ेगी भगवती श्री जनकनी को उमिला जी को सुस्कीर्ति जी को सब माताएं गोद में मिले करके खुब सिखा रही हैं, प्यार कर रही हैं। सीख उसी समय में भगवान रघुनंदन रामचंद्र अपने भाइयों के सहित सासू के यहाँ आए कह माताजी हमको हमारे पिताजी आज्ञा मांगने के लिए भेजा है क्या क्या बढ़िया बढ़िया बात बात कहा है क्या बढ़िया बात कही ने ने कि हमारे पिताजी हमको विदा बिद, कराने के लिए भेजा है सियाराम लोगों ने कहा कि देखो इस स्वरूप को देख लो अब इस स्वरूप का पता नहीं कब मिलेगा ले हूं नयन भरी रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुचारी उस समय का एक विचित्र समाज है श्री माताएं कहती हैं श्री सुनैना जी कहती हैं हे रघुनंदन परिवार पुर जनमो ही राजसी लखी फिर वही शब्द आ रहा है निजकिंग करी करी मानवी श्री जी ने सासुओं को बहुत प्रकार से समझाया सी जनकपुर में उस समय करुणा और विरह का निवास हो गया मान हू विदेहपुर करुणा विरह निवास ये करुणा विरह निवास का मतलब लड़कियां तो लड़कियां तो बहुत विदा हुई होंगी लड़कियां तो बहुत विदा हो रही होंगी लड़कियां तो बहुत विदा होंगी लेकिन सब जगह की करुणा दो चार दस दिन महीने भर के बाद चली जाती है लेकिन जनकपुर की करुणा कभी गई नहीं जनकपुर के लोग से सीता को कभी भूल पाए नहीं इसलिए करुणा विरह निवास करुणा विरह का वहां अखंड साम्राज्य हो गया इस प्रकार से जनक महाराज आए हैं बड़ा कठोर होता है कथाकार सी ये बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी जनक ने किशोरी को उठा करके हृदय से लगा लिया लीन लाई राय उड़ लाई जान की गोस्वामी जी कहते हैं हम इतना ही लिखेंगे कि मिट्टी महामर्याद ज्ञान की ज्ञान की मर्यादा आज समाप्त हो गई और आज समाप्त हो गई तो ये ज्ञान की मर्यादा अब इनके पास आने वाली भी नहीं है अब तो ज्ञान की जगह श्री सीताराम जी ही निवास करेंगे अब ज्ञान की मर्यादा यहाँ समाप्त हो गई महाराज इस प्रकार विदा करके सुमित गजानन की इन पयाना अनेक प्रकार के शगुण हुए श्री जनक जी महाराज ने मुन मंडलियों को प्रणाम किया दशरथ जी को प्रणाम किया और श्री रघुनंदन को हृदय से लगा के भेटा एक चौपाई जनक जी के मुख से कही हुई ऐसे तो सब कीमती है लेकिन मुझे बड़ी कीमती लगती है मेरी बुद्धि छोटी एक चौपाई बहुत कीमती लगती है जनक कह रहे हैं ये भक्तों का प्राणी है मैं कछ कहूं एक बल मोरे तुम रीझो स्ने बड़ी कीमती चौपाई है श्री जनक जी के मुख से कही हुई तुम रिझ स्नेह सु अजनक जी बरदान मांग रहे हैं बार बारो कर जोरे मन परिहरे चरण भूल के भी है रघुनंदन हमारा मन आपके चरणों का कभी परित्याग न करे इस प्रकार अयोध्या सी जनकपुर से बड़ा विदा हो गई श्री अयोध्या जी आ गई अयोध्या जी के पास आ गई बिल्कुल लेकिन अभी नहीं अयोध्या के बाहर रुकी हुई है, वारे मर्यादा जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी तब तक भीतर प्रवेश नहीं होगी सियाराम सुमिदी सियाराम समानी गुरु आय सुदीना तो पूर्व प्रवेश रघुकुल मनिकीना अब सी माता है अपनी बहुओं का मुख देख रही हैं, दर्शन कर रही हैं, अनेक प्रकार के आनंद हैं, इतना ही नहीं जितना मैंने कहा अनेक प्रकार के आनंद हैं, अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे हैं।, हैं अनेक प्रकार के महोत्सव हो रहे हैं राम जी मैया तो एक शब्द कहती है कि हे बेटा हे लाल जी ये दिन ये दिन जो बीच वाले थे जिस दिन आपको विश्वामित्र जी ले गए और आज इन दिनों के बीच में जो दिन गए वो हमारी घर से ही चलेंगे। जे दिन गए तुम बिनु देखे ते भी रंची जनुपा जनी पारे अरे वो दिन अच्छे नहीं थे बिल्लु मंगल जी कहते हैं अमूल्य धन्यानी दिनांतरानी अमूनी अमून दिनांतराणी अधन्या दिनातरा हरे स्त आलोकन मंत्र आपके दर्शन के बिना जो दिन जा रहे हैं वो अधन्य है भाग्यवान नहीं है राम जी इस प्रकार से बड़ा आनंद आया मैया उन्होंने श्री जनक नंदिनी मांडवी उर्मिला सुरकी चारों के मुख देखे मुख दिखाई दिया मुख दिखाई में एक अन्य ग्रंथों से एक, एक भाव सुनाऊं आपको बहुत बढ़िया भाव है बहुत संक्षेप में निपटाता हूं मेरा बड़ा प्रिय भाव है मैं उसको कहता हूं मैं उसके जरूर कहता हूं चाहे जल्दी से जल्दी हो भागवत में भी कहता देता हूं भागवत में भी कहता हूं तो बहुत बढ़िया भाव है श्री जनक नंदिनी का और सबका मुंह देखा सबको खूब नेक मिला सबको मिला जब श्री किशोरी जी का मुंह देखने लगी सी कौशल्या जी कैके जी श्री सुमित्रा जी श्री कौशल्या जी ने कहा कि लाडली तुम्हारे मुख के समान तो मुख आज तक मुझे दुनिया में दिखाई पड़ा नहीं इस मुख के अनुहार कोई वस्तु तो दिखाई पड़ती नहीं मैंने बड़े परिश्रम से बड़ी तपस्या से बड़ी साधना से बड़ी प्रार्थना से राम ऐसा बेटा पाया है हे hey लाड़ली, आज मैं अपने राम को तुम्हारे हाथ में समर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं आज मैं अपने लाल जी को तुम्हें समर्पण कर रही हूं इन्हें संभाल कर रखना सी, और संक्षेप में दो मिनट में निपटा रहा हूं श्री केके जी ने कहा कि जब मैंने सुना कि मेरा राम विश्व यही हो गया है न केवल मारीचाद को मारा शंकर के धनुष को खंडित किया त्रैलोक की महान योद्धा भगवान परशुराम नतमस्तक होकर की तपस्या करने चले गए तो उस दिन मैंने अपने वीर पुत्र के स्वागत के लिए मैंने विश्वकर्मा को बुलाया क्या विश्वकर्मा आज ऐसा महल तैयार करो शास्त्रीय कथा है विश्वकर्मा आज ऐसा महल तैयार करो जिस महल की तरफ महल दुनिया में कहीं हो नहीं त्रैलोक्य में कहीं ना हो ऐसा महल बनाओ विश्वकर्मा ने एक अत्यंत शीघ्रता से और अत्यंत सुंदर विश्व का सर्वश्रेष्ठ महल बनाया जिस महल की जगह आज भी महल है उसको आज भी कनक महल कहते हैं आज भी कनक भवन कहते हैं उसी कैके निर्माण कराया श्री राम जी को देने के लिए उपहार स्वरूप लेकिन जब भगवती भास्वती करुणामयी श्री नंदिनी के पवित्र दिव्य मुखचंद्र का अवलोकन किया इतनी बेटी मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति कनक भवन है और मैंने अपने लालजी के लिए बनवाया था लेकिन तू इतनी सुंदर है इतनी सुंदर है कि तेरे मुख के अनुहार मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है मैं एक कनक साज सज्जा से सुसज्जित आज मैं तुझे दे कनक भवन के ही दिया शि सुमित्रा ने कहा लाडली ये सब बड़ी समर्थ हैं अपने ब्रह्मपुत्र राम को समर्पण कर दिया बड़ी ने मध्यमा ने कनक भवन समर्पित कर दिया हे पुत्री ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे दो पुत्र उनको लड़कपन से मैंने बांट दिया है। श्री भरत की सेवा शत्रुन करेगा श्री राम जी की सेवा लक्ष्मण करेगा सेवक तो लक्ष्मण का था लेकिन मातृत्व तो मेरा था मां मैं ही थी हे किशोरी हे जनक राज दिलो दुलारी हे मिथिलेश की आंखों की पुतलिका हे सुनेना की लाडली आज मैं लक्ष्मण से जिसको बारह महीने गर्भ में रख करके मैंने पैदा किया है आज उस लक्ष्मण से मैंने अपना मातृत्व तो समाप्त कर दिया आज से वो तुम्हारा एक मात्र तुम्हारा पुत्र है ये उस दिन और स्पष्ट हो जाती है श्री लक्ष्मण ने कहा मां मैं तुमसे माँ आज्ञा मांगने आया हूं तो मां ने कहा मेरे यहां आज्ञा मांगने आया तात तुम्हारी मा तो बह देता तो राम जी इस प्रकार आनंद के वातावरण में सब महर्षियों का बड़ा स्वागत हुआ है वशिष्ठ जी महाराज का बड़ा स्वागत वशिष्ठ जी महाराज के सामने मारा सब कुछ समर्पण कर दिए वशिष्ठ जी ने केवल नेग ले लिया श्री विश्वामित्र को घर के भीतर रखा बहुत दिन तक रखा बहुत दिन तक रखा महीनों रखा महीनों रखा सियाराम श्री महर्षि वाल्मीकि ने तो विश्वामित्र को जनकपुर से विदा कर दिया लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के कल्प के मैंने कहा कि वो ऐसी नहीं की वो कथा दूसरी कथा दोनों से है वो दूसरे कल्प के दूसरे कल्प के। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने महर्षि को राजा दशरथ लाकर के घर के भीतर रखते हैं कहते हैं यहीं रहिए यहां हम भी सेवा करेंगे कौशल्या कहके सुमित्रा भी सेवा करेंगी और आपकी बेटियां आपकी बेटियां ये सीता मांडवी उर्मिलार्ति भी आपकी सेवा करेंगी राम लक्ष्मण भी सेवा आप तो यही रहो महाराज इस प्रकार से भीतर अपने भीतर बुलाया भीतर बुला करके सबको भीतर रखा श्रियाम अरे श्याम श्री विश्वामित्र जी को भीतर रखा, आम, सी आ, सी को रखा घर के भीतर रखा और इसके अतिरिक्त इसके बाद विश्वामित्र की कथा होने लगी वो हो। आप सुन रहे हैं ना विश्वामित्र की कथा होने लगी और कथा कथावाचक कौन है कथावाचक महर्षि वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ कथा सुनो मर्सी वशिष्ठ कथा कह रहे हैं किसकी विस्वामित्री मुनि मन अगम गाधि मुदित गाधी सुनी मुदितरणी और उस कथा का अनुमोदन कौन कर रहे हैं बोले बामदेव देव सब साची और उस कथा में सबसे ज्यादा आनंद कौन आनंद तो सबको आ रहा है सुनी आनंद भयो सब काहू लेकिन उस कथा में ज्यादा आनंद किसने लिया कि राम लखनऊ श्री विश्वामित्र जी की कथा में श्री विश्वामित्री जी की कथा में राम लक्ष्मण बड़े चाव से अब इसके बाद महर्षि विश्वामित्री जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते महाराज जा नहीं पाते क्यों जाने लगे तो दशरथ जी को किसी तरह से मना लिया तो दशरथ जी ने कहा कि राम जी आज रामलाल आज जा रहे हैं गुरु जी आज जा रहे हैं रामलाल ने कहा पिताजी आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए आज गुरु जी को रोक नहीं सकते तो गए कि मेरा राम नहीं मान रहा है महर्षि आज और विश्राम कर विश्राम कर लिया कि रामलाल जी आज फिर जा रहे हैं राम जी गए कह महर्षि गुरुदेव आप क्या करेंगे जाकर कि हम तपस्या करेंगे कि तपस्या करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे तपस्या की कौन सी बड़ी सिद्धि है तपस्या का कौन सा बड़ा फल है भगवान का आशय तो ये था कि क्या मैं किसी तपस्या के फल से कम कमू क्या मुझसे भी बड़ा कोई फल प्राप्त कर लोगे महर्षि ने कहा अच्छा रुक जाते हैं एक दिन महर्षि ने कहा रघुनंदन अब हमको चलने दो हमारी आदत बिगड़ जाएगी अब हमको जाने दो अब हम जाना चाहते हैं जाना ही है। जाना ही है सब सब ने विदा किया और बहुत दूर तक श्री राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुन जी पहुंचाने जा रहे हैं बहुत दूर तक गए महर्ष ने कहा लाल जी लौटो लाल जी बहुत दूर आ गए लौटो। आंखों में आंसू भरे हुए श्री राम आदि लौटे और आंसू में भरे हुए महर्ष चले जा रहे हैं